क्षिणा ओ शांति वेदांत परिवार संग कल हम लोग विचार कर रहे थे चार पुरुषार्थ में परम पुरुषार्थ किसको कहा गया मोक्ष को क्यों उसको परम पुरुषार्थ कहा गया नित्य है आगे मूल में कहा इतर त्रयाणाम प्रत्यक्ष अनुमा, अनुमान है न ये दोनों के द्वारा अपन नित्यत्व तो सिद्ध करेंगे प्रत्यक्ष प्रत्यक्षण और सुत्या अनुमान तो आगे टीकाने देंगे प्रत्यक्ष और श्रुति से निश्चय होता है कि बाकी तीन पुरुषार्थ यह अनिश्चय है प्रत्यक्ष से कैसे निश्चित होता है जो हम धर्मो अथवा काम इत्यादि ये प्रवृत्ति करके उसको इकट्ठा करता है वो फिर नाश हो जाता है ये प्रत्यक्ष जिखता है और श्रुति उदाहरण देते हैं तद था कर्मचितो कर्मचि लोक क्षयते एवं अमूत्र पुण्यचि लोक क्षीयते सांद तह इ मनुष्यलोक कर्मचि कर्मचि गृहीत संग्रहीता लोक लोक लोक्य भुज्यते लोक भोग्य लोककात भोग्य क्षीयते नाश हो जाता है एवं इसी प्रकार अमूत्र अमूत्र पुण्यचितामूत्र अर्थात परलोके पुण्य से तो लोक पुण्य से जो लोग प्राप्त होता है वो लोक भी अर्थात भोग्य पदार्थ वो भी नाश हो जाता है इत्यादि सुत्य, श्रुतिया चो अवग श्रुति अब के द्वारा भी ये अनित्य पता चलता है बाकी जो तीन पुरुषार्थ हुए धर्म अर्थ काम ये तो अनित्य थे टीका में इसके लिए हम लोग देख रहे थे एवं मोक्षार्थे हेतु मुक्त मोक्ष हेतु अन्य इसी प्रकार धर्मादर्माद तो में नित्व तो नहीं है प्रत्यक्षेण प्रत्यक्ष तो और अनुमान यदक्य तो में सामने तो दृष्टअतुत्या अनुमान से श्रुति अनुगृीता अर्थात ये उपद्व अर्थात सहायक है सामान्यतः दृष्ट अर्थात अभी जिस पक्ष के लिए हम अनुमान कर रहे हैं साध्य सिद्ध करने के लिए उस पक्ष में हमको हेतु का निश्चय नहीं है तो नहीं होने पर हम कैसे वहाँ साध्य सिद्ध करेंगे अगर तो हम ऐसा एक दृष्टांत तो देते हैं जो कि समान जातियों का कुठार रूपक करण के द्वारा काष्ठेदन रूप क्रिया होती है इसी प्रकार की ये अर्थात ज्ञान जो होता है ये क्रिया इसका भी कोई एक करण रहेगा तो ज्ञान रूप को क्रिया तो ये कहते हाँ ये हमको पता चलता है पक्ष ज्ञान तो पक्ष ये पता चलता है हमको ज्ञान हमको होता है घट का ज्ञान हुआ कैसे ज्ञान हुआ कहेंगे कर्ण होना पड़ेगा तो वो कर्ण कौन है कहते तो चक्षुर तो चक्षुर इंद्रिय आपको दिखता है अनुभव आता है मतलब इंद्रिय ग्राह्य कहना इंद्रिय मन इंद्रिय मतलब इंद्रिय इंद्रिय ग्राह्य नहीं है तो नहीं होने पर भी कोई भी क्रिया होगा तो उसके लिए कारण होगा ये सामान्यतः न्याय सामान्यतो दृष्ट इसी न्याय को हम जहाँ नहीं देखा गया ऐसा जगह में भी लगा देंगे उसको सामान्य तो दृष्ट न्याय दुष्ट में जो वो है वो सामान्य अदृष्ट भी हो सकता है सामान्य जहाँ अदृष्ट सत भावी न कल्प्य प्रमाण नहीं है वहाँ अदृष्ट का कल्पना नहीं होगा अदृष्ट का कल्पना जैसे हम इंद्रिय ये हम देखते नहीं तो कैसे कल्पना करेंगे कहीं उसके लिए प्रमाण देते हैं जो जो क्रिया होगी उसके लिए एक करण होगा अदृष्ट का कल्पना तो भी होगा अगर उसके लिए प्रमाण है तो अदृष्ट के लिए अगर कोई प्रमाण भी नहीं रहेगा तो अदृष्ट का कल्पना नहीं करेंगे सामान्य तो हेतु नहीं दिखाई देता है सामान्य तो अदृष्ट है जैसे इसका तो, तो करण नहीं दिखा देगा तो हम अनुमान कैसे करेंगे सामान्य तो दृष्ट करण होना चाहिए तभी तो जा करके जो विशेष दृष्ट नहीं है वहां अनुमान कर देंगे अगर सामान्य तो अदृष्ट होगा अर्थात हमारा हाथ में रहा क्या किसको हम अर्थात आधार बना करके आगे चलाएंगे वो सामान्य तो दृष्ट दिखना चाहिए हमको अन्यत्र तो कहीं दिखता है तो जहाँ नहीं दिखता वहाँ लगाएंगे क्रिया दिखती है क्रिया दिखता है ना वो तो कार्य है करण कहाँ दिखना चाहिए हाँ। करण काष्ट में हमको दिखा दिखा जिसको हम सुण बनाएंगे तो वो हमको दिखना चाहिए एक जगह पर देखने से एक जगह पर नहीं दिखता है तो हम इसी न्याय को वहाँ लगाएंगे सामान्य तो दृष्ट विशेष तो अदृष्ट तो लगाएंगे अगर सामान्य तो अदृष्ट हो जाएगा तो इसको नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमको तो साधन ही हमारे हाथ में कुछ नहीं है सामान्य तो दिखना चाहिए सामान्य अर्थात या या क्रिया सासा सा करण पूर्विका ये सामान्य न्याय हो जाएगा तो होने से जहां हमको क्रिया दिखती है किंतु उसका कारण नहीं दिखता है वहां ये न्याय लगाएंगे अच्छा दृष्ट दृष्ट सामान्य तो दृष्ट अनुमान से अनुग्रहिता हुई श्रुति उसके द्वारा अवगत तेजा अनी हेतु उसमें अनित्य तो रहेगा अर्थात तो इतर तीन में पुरुषार्थ में अनित्य तो रहेगा अर्थात अर्थात लोके इतरेशा धर्म्रैण तह अर्थास्ोक सचिता कहा मंत्र में कहा कि तथा कर्मचित इह अर्थात अस्क कर्मचित कर्मणचित कौन सा कर्म कृषि आदि कर्म उसके द्वारा चित चित संचित क्या संचित सदि सदि हो गया लोक कर्म चितोक लोक आदि भोग्य लोक भुज्यते तो लोक कृतकत् तो सस्यादि जो है वो सब कृतक है क्या जाता है परियत नाश भी होता है तदव यहाँ सामान्यतः दिखे गया जो कृतक है वो अनित हुआ पौने से अमूत्र परलोक अमूत्र परलोके पुण्य अदृष्टेन संचितः संचि स्वर्गाक पुण्य चिथोक पुण्यन चित चित संचित पुण्य का अदृष्टन चित पहले कह दिए संचित इसलिए यहाँ कह दिए सीधा संचित लोक लोक स्वर्गा लोक ये वी क्षीयते श्रुत्या चयत्व बाकी तीन पुरुषा निश्च्य है तत्र अर्थ काम यो प्रत्यक्षण अर्थ और काम ये दोनों अनित्य है वो तो प्रत्यक्ष भी दिखते हैं और श्रुति भी कहती है धर्म से तो श्रुतिया क्योंकि धर्म के विषय में प्रत्यक्ष नहीं होगा तो श्रुत्या विभाग इति विभाग मतलब वहाँ प्रत्यक्ष नहीं है प्रत्यक्ष नहीं है मतलब हम प्रत्यक्ष द्वारा धर्म बोधन इति अविरोध प्रत्यक्ष कृतक है ये सामान्यतः दृष्ट हो गया होने से धर्म अनित्य है ये बोधन हो जाएगा कैसे कहेंगे सामान्यतः तो दृष्ट अनुमान से हम जो सामान्यतः तो नहीं है वहां भी इसको लगाएंगे ये हेतु को इसलिए धर्म जो कि दृष्ट नहीं है वो भी अनित्य तो ये बोधन हो जाएगा तो प्रत्यक्ष याग प्रत्यक्ष होता है तो अर्थात तो याग के द्वारा भी जो होगा याग कृतक है तो ये प्रत्यक्ष होता है तो हेतु कृतक प्रत्यक्ष होने से उसका जो फल होगा वो भी यहाँ अमित्य हो जाएगा क्यों अन्यत्र हेतु के द्वारा जो मिलता है वो नित्य होता है तथा तो पुरुषार्थवादी नित्यत्व अनुमान तथा धर्मअर्थ काम अच्छा यहाँ एक अनुमान दे दिया तथा तो चेसा पुरुषार्थवादी नित्यत्व अनुमान अभी इसमें हेतु क्या है तेसाम पुरुषार्थत्वादीना नित्यत्व अनुमानम किसके द्वारा हम क्या अनुमान कर रहे हैं तो भुण, के द्वारा क्या अनुमान कर रहे हैं नित्यत्व ये पक्षी कहता है तैसाम अपनी पुरुषार्थत्वादीना नित्यत्व अनुमान करेंगे पुरुषार्थ ये कहेगा क्यों अब मोक्ष को नित्य कहते हैं जैसे आपको मोक्ष को नित्य कहे तो इनको भी नित्य कहेंगे क्यों कहेंगे हेतु क्या देता है पुर्णारा, पुर्णारा ये हेतु मोक्ष में रहेगा वो तो भी पुरुषार्थ है तो सामान्य तो दृष्टि अनुमान पूर्व पक्षी कहेगा हम भी कहेगा इसमें तो तेसाम तेसाम पक्ष हो गया तेसाम का अर्थ सामाधिक ये भी पुरुषार्थ हेतु के द्वारा नित्य तो ये भी अनुमान हो जाएगा इस प्रकार की कहने से सिद्धांत कहता है कि पदार्थत्व बनी अनुमान बाधित विषय अनुमानवत कहेंगे अनुष्ण क्यों पदार्थत्व जलवत तो पदार्थत्व जल में रहा वो अनुष्ण है इसी प्रकार की भी बनी भी हो जाएगी जैसे वो अनुमान बाधित तो होता है तो बनि औष्णी अनुमानवध अनुमानवध ये बाधित होगा पदार्थ के द्वारा बन औष अनुमान जैसे वो बाधित होता है ऐसे पुरुषा तत्व के द्वारा नित्यत्व तो अनुमान करेंगे धर्म धर्मअर्थ काम ये भी बाधित हो जाएगा तो वहाँ प्रत्यक्ष बाधित होता है और यहाँ प्रत्यक्ष और श्रुति दोनों के द्वारा बाधित होगा धर्म अर्थ काम ये इसमें नित्यत्व तो नहीं रहेंगे ये प्रत्यक्ष अच्छा। आगे पूर्व पक्षी कहेगा वेद में वाक्य आता है अपाम सोमम अमृता अहूम देवताओं का एक बार सभा में विचार हुआ हम लोग कैसे अमर हुए तो उन लोगों का ये निर्णय हुआ अपाम सोमम अमृता अभूम ऐसा है ना ये जो बनी औष्ण्य बन्य अनुष्ण्य बनी अनुष्ण्य दिया है अच्छा उसमें क्या दिया है अनुष्ण बन्य नौष्णत्व ऐसा दिया है उसमें अनुष्ण दिया है अच्छा इसलिए हम यहाँ नौ लिखा है ऊपर में ये कहा से लिखा नहीं, नहीं, से तो है शायद ठीक है उसके बाद नकार है फिर यकार हो गया अच्छा आधा लिखा है ये नहीं है आगे देखो सर में अच्छा न न लिखा है आगे नौ सुने तो अनौनीय हाँ। तो, अंदर में छुटान नहीं थोड़ा अंदर ना में ना उसका नौ, है तो उसके आगे उप वन अनौष्णीय अनुनम तो पदार्थ के पदार्थ तो को लगा करके बन ही अच्छा अच्छा लेकिन दोनों वो घटेगा अर्थात एक में आप पदार्थ को दे करके बन ही तो अनुमान करेंगे बन ही तो अनुमान नाुणा करना करने वन अनुष्ण वहाँ अनुमान ही है, है। अच्छा इसलिए संशोधन करना है वन्य औष्ण को लेकर के जो उसी अनुमान में जैसे बाद में अनौष्ण भी सिद्ध हो जाता है उसी प्रकार दे सकते हैं वन औष्णियता तो कहीं अनुमान होता ही नहीं पहले जो वन्य औष्ण पदार्थ द्रव्य तक करते हैं बाद में प्रमाणांतर है ना बाद करते हैं उसके बाद तो अनुमान क्या कहेंगे पहले अनुमान है द्रव्यत्व यही पहले अनुमान तो तो इसको ये क्यों बाद होगा? तो है? तो ये लग रहना पड़ेगा पदार्थि न बनि अनुष्ठ अनुमान तो फिर यहाँ अवसर लेंगे तो फिर जब बाध होने के बाद जैसे सिद्ध करते है उसको बन तो ही औषणीय अनुमान बन ही औष्णी अनुमान होता है अनुमान तो इसलिए अनौष्णीय लगाना पड़ पड़ेगा जो इसलिए हम लिखा न पदार्थ तत्व आदि ना बन ही अनुमान बाधवत्व लिखेंगे तो ठीक है अनुमान बाधित विषय तो बनी अनोसनीय अनुमान तो नव लगन लगाना पड़ेगा बनी अनौसनीय इसको कैसे ल... बनिया नव अच्छा ठीक है बन्य नौ आधार में लिखना पड़ेगा होने मात्र से से ही वो बुक से जो है अनित्य नहीं हो जाएगा इसलिए तो पदार्थ होने से बनी अनुषण नहीं हो जाएगा अच्छा अनुष्णत्व अच्छा बनी में अनुष्णत्व का अनुमान करके अच्छा हाँ अप तो ये कैसे देवता अमर हो गए कहते अपाम सोम अमृता अभुम तो अमृत हो गए अमृत हो गए तो अर्थात तो उनका फल कहा नाश होता है अमर हुआ अमर हुआ तो नाश नहीं होगा पूर्व का एक कथन है और अक्षयम हई चातुर्मासे याजिना सुकृतम भवति चातुर्मास्य याजिना एक पद है चातुर्मास्य याजि सुकृतम पुण्यम अक्षयती हो अक्षय होता है जो चाष्य याद करते हैं उनका पुण्य अक्षय होता है नित्य होता है ऐसा ही श्रुति आता है तो इसके लिए कहते हैं इत्यादि श्रुति अनुमान अनुगृहित उक्त उदाहरण श्रुति विरोधे जो श्रुति के द्वारा आपको कहते हैं कि ये सब नित्य का कथन करते हैं ये सब अनुमान से अनुग्रहित जो मूल में दिया गया श्रुति तद यथा यह कर्मचितो लोक अक्षीय एवं एवं मूत्र पुण्य ये लोग अनुमान से अनुग्रहित हो करके जो अपाम सोम अक्षय हो गई ये दोनों श्रुति को बाध करेगा तो बाध करेगा तो ये जो दोनों श्रुति का फिर अर्थ क्या होगा बाध करेगा अर्थात तो पूरा ये तो व्यर्थ नहीं होगा वाक्य ये वाक्यों का अर्थ क्या होगा प्रलय पर्यंत पर्यत स्थायी फलाभिप्राय भाव ये फल कब तक तो रहेगा प्रलय पर्यंत स्थाई रहेगा अभूत संप्ल स्थान अमृतत्व ही भाष्य किस प्रकार की स्मृति में कहा गया आभूत संपलब जब तक अभूत संप्लव अर्थात तो प्रलय नहीं हो गया है तब तक अमृता अर्थात तब तक रह अर्थात तो ये आपेक्षिक अमृतत्व का कथन करता है लय भाष्यते दिया दिया भाषते एवं से परम पुरुषार्थ प्रसाद्य तरति शोकमात्म तमे विदिमृत्युमती नान्य पंथ विद्य अयना श्रुतः त्रह मोक्ष पर इसका सिद्ध किए नित्य कथन करके तरतिद आत्मित अर्थ आत्मज्ञान होने से शोक को पार करता है और तमें विदिव तमें म्रित्युं एति, म्रित्युं अति मृत्युम अतिमृत्युमे मृत्यु अतिमृतअन्व एति के साथ होगा परेपी सकता अति नान्यह पंथा विद्यते अयनाय अयनाय गमनाय मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहिर अयनाय गमनाय अन्न पंथ नीयते मुक्ति के लिए अन्य मार्ग नहीं इत्यादि तस्य अनेदिश्रुत्या त्रह्म से तत्प्रण्वच निरूप्य है ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष होगा इसलिए ब्रह्म ब्रह्म का ज्ञान और ज्ञान होने के लिए प्रमाण इसको सप्रपे निरूपण का लक्षण कहते हैं ज्ञानानुकूलन व्यापार ज्ञान होने के लिए जो व्यापार किया जाएगा उसको कहा जाएगा निरूपण दूसरों को ज्ञान होने के लिए कोई निरूपण करेगा व्यापार टीका में स मोक्ष ब्रह्म ज्ञा एव एवकार मूल में दिया सच ब्रह्म च इति ज्ञाती प्रका कहते हैं सच ब्रह्म ज्ञात एवं एवंकार यहाँ अनुसंग करना है तो क्यों तो आगे अन्य श्रुति है यहाँ तो कह दिया तम एव विदि अच्छा यहाँ तो तम एव दिया विदिवा के साथ एवं सृते ज्ञा न मुक्ति है अतः ज्ञान के बिना नहीं होगा विदित्वा एव विदित्वा के साथ भी एव जाना है अतः मोक्ष परम पुरुषा स्रत एवं यूंकि मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होता इस हेतु से हेतु मंदाक्षार्थ है और वो ब्रह्म ज्ञान से ही होगा इसलिए मुक्षों का उपकार के लिए ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रमाण सरम सहकारी तो ये तीनों के लिए और जो जो आवश्यक है सपरिक्रम निरूपित निरूपण किया जाएगा एवं ग्रंथाभिधेय प्रदर्श्य ग्रंथ का अभिधेय अभिधेय अर्थात विषय ये ग्रंथ में क्या कहा जाएगा तो विचार हो गया ग्रंथ में ब्रह्म क्या जाएगा विचार होगा और ब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के लिए जो प्रमाण ये इस ग्रंथ में विचार होगा प्रदर्श्य दिखा कासे कासे तो दिखा करके ये प्रत्यक्ष रूप कैसे बनेगा तो क्या हो जाएगा तो कैसे बनेगा तो दृष्टि भी करके होगा पहले दृष्ट धातु से नीच से धातु बनेगा दर्शन आगे फिर तो आपको लेकोगा तभी जा करके नैर नीति अर्थात दिखा करके, देख करके नहीं प्रदर्शिय ब्रह्म ग्रंथ अभिधेयम प्रदर्श्य अर्थात दिखा करके ब्राह्मण त्ञानाधीन निरूपण ब्रह्म का निरूपण कैसे होगा कहते हैं अधीन निरूपणत्व तो ज्ञान के अधीन निरूपण कोई विषय का निरूपण विषय का ज्ञान से ही होगा त्ञान त्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अधिनूपण ब्रह्म तस्थात ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा तमाण आयत् निरूपण्व ब्रह्म ज्ञान होने के लिए पहले प्रमाण चाहिए तो ब्रह्म ज्ञान का जो प्रमाण है वो प्रमाण का आयत्त है ब्रह्म ज्ञान का निरूपण पहले प्रमाण फिर ज्ञान फिर विषय निरूपण प्रथम प्रमाण निरूपण आरवते पहले प्रमाण का निरूपण ये तर्क तो संग्रह में प्रमाण का लक्षण क्या कहते हैं प्रमाकरण प्रमाण तो इसको भी यहाँ कहते हैं त्र प्रमाकरण प्रमाण तक टीका में तेषु ब्रह्म तत्प्रमाणेश तीनों में पहले प्रमाण विचार आरम्भ करेंगे प्रमाण होने से ज्ञान ज्ञान विषय प्रमायः करण प्रमाण और करणत्व कारण का लक्षण प्राचीन न्यायिक लोग क्या कहेंगे ना। तो अनुमान में नहीं है कारण का लक्षण क्या कहेंगे ज्यापार। सादारां, ज्यापार। सादारां, करना। इतने प्राचीन कह देंगे और नब्बे लोग व्यापार जोड़ेंगे तो अगर व्यापार हो तो नहीं जोड़ेंगे परामर्श अनुमिति का कारण हो जाएगा हो जाएगा व्यापार हो तो जोड़ देंगे तो परामर्श अनुमिति का कारण नहीं हो है क्योंकि परामर्श के बाद अनुमिति का बीच में और व्यापार तो नहीं तजन्य तो होना चाहिए तो इसलिए नबे न्याय का मत में अनुमिति का कारण लोग किसको कहेंगे व्याप्ति ज्ञान व्याप्ति ज्ञान कहते परामर्श हो जाएगा व्यापार हो त्जन्य तो सत्य त्जन्य व्यापार होगा तो यहाँ लक्षण देते हैं असाधारण कारण तो कैसे व्यापार वक्त ये करण का लक्षण कहेंगे तेना परामर्शा दौ और सनसी च न अति परामर्श में ये लक्षण नहीं जाएगा परामर्श अनुमिति के प्रति असाधारण कारण है असाधारण कारण है व्यापार वाला है नहीं है इसलिए परामर्श में लक्षण नहीं जाएगा और सब व्यापार मनुष्य भी ये लक्षण नहीं जाएगा मनो भी कोई भी ज्ञान के प्रति कारण है कारण है होने पर भी और मनो व्यापार वाला भी है मनो का इंद्रिया के साथ संयोग होगा आत्मा के साथ संयोग होगा व्यापार वाला है किन्तु ये असाधारण कारण है नहीं।, नहीं है इसलिए मनुष्य सब व्यापार मनुष्य जो निकस परामर्श में नहीं जाएगा क्योंकि व्यापार अभाव मन में नहीं जाएगा किन्तु असाधारण तो है हाँ, ये दोनों में वारण हो जाएगा इसलिए कर, का लक्षण में ये दो घटक असाधारण सती व्यापार प्रमा लक्षण किम आकांक्षाया प्रमा का कारण प्रमाण प्रमा क्या है उसके लिए कहते हैं त लक्षणम आह मूल में तीवृतम प्रमात्व स्मृति व्यावृतम क्रमात्म अर्थात तो क्रमा को स्मृति नहीं लेना स्मृति को प्रमाण नहीं लेना है इस प्रकार की लक्षण क्रमा का लक्षण क्या होगा कहते अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्म अनधिगतम चुंक होगा अनधिगत अबाधित ऐसे विषय विषयो यस्य ज्ञानस्य ज्ञान हो गया अन्य इसका विषय जो है ज्ञान का विषय अनधिगत होना चाहिए और अबाधित होना चाहिए जिस ज्ञान का विषय अनधिगत अबाधित दोनों अंश रहेंगे ऐसे ज्ञान को प्रमापेंगे तो इस ये लक्षण स्मृति में नहीं जाएगा क्योंकि स्मृति में जो ज्ञान का विषय है वो अधिगत है पहले से पता है स्मरण हम करते हैं इसलिए कहते हैं स्मृति व्यावृतम प्रमात्म का लक्षण स्मृति में ये लक्षण नहीं जाना है और स्मृति साधारण स्मृति में भी जाए और अनुभव में भी जाए इस प्रकार के लक्षण करेंगे तो अनधिश तो को हटा दीजिए तो हो जाएगा तो विषय ज्ञान स्मृति में भी जाएगा क्योंकि अनधिगत तो लगा देंगे तो स्मृति में नहीं जाएगा स्मृति को भी अगर आप प्रमा मानेंगे क्योंकि यथार्थ स्मृति तो भी कहते हैं तो अगर उसको प्रमा मानेंगे तो लक्षण करना पड़ेगा अबाधित विषय ज्ञान कम और स्मृति को प्रमाण नहीं लेंगे तब तो अनेधित विषय क्योंकि नया एक लोग स्मृति को प्रमाण मानते नहीं वो तो कहते हैं प्रमाण अनुभव हैं ठीक है तथाच अच्छा तत्र सामृति व्यावृतम प्रमात्व तथा अच्छा। तस्या अलक्ष्यवाद तस्या स्मृति है स्मृति अलक्ष्य होने से न तत्र व्याप्ति रिथि भाव क्यूँकी स्मृति यहाँ लक्ष्य नहीं है इसलिए अनधिगत अंश दे दिए लक्षण जाएगा भी नहीं तो कोई बात नहीं अलक्ष्य में लक्ष्य लक्षण नहीं जाएगा तो कोई दोष नहीं है <coughs> और स्मृति स्मृत श्म्रित अतिव्याप्ति वारणा अनधिगत इति विषय विशेषण स्मृति में अतिव्यापति न हो जाए क्योंकि स्मृति अभी हमारा लक्ष्य नहीं है उसमें लक्षण न चला जाए इसलिए अनधिगत ये विषय का विशेषण दे दिए अनधिगत अबाधित ये दोनों विषय का विशेषण है और सुप्ति रूपये ज्ञान आद निराशा है क्रमात्म निराशा है सुप्ति रूपये का जो ज्ञान होता है वो क्रमा नहीं है तो उसमें लक्षण न चला जाए इसलिए अबाधित तो वो अनधिगत विषय है किन्तु बाधित विषय उसका विषय बाद में बाध हो जाता है इसलिए सुखी रूप के ज्ञान में परमात्म का लक्षण न जाए अबाधित ऐसे विशेषण दिए ज्ञान पदम दिए अनधिगत अबाधित ज्ञान तो कहते तो तो तो हैं ज्ञान पद स्वरूप कथन आय ये स्वरूप को कथन करता है अर्थात ये लक्षण का घटक नहीं है कहेंगे अगर आप ज्ञान पद नहीं कहेंगे अनधिगत तो अबाधित तो ये इच्छा इत्यादि होगा उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा तो कहते हैं इच्छा अधिन आद्य विशेषण ने निराशा आद्य विशेषण क्या है अनधिगत तो हम लक्षण में जब अनधिगत दे देते दे दे दे हैं और इच्छा में जाएगा क्योंकि इच्छा का जो विषय होगा इच्छा कब होगा इच्छा से पहले ज्ञान होना पड़ेगा जाना इच्छती व्यतते करोती पहले ज्ञान हुआ होगा तो ज्ञान का विषय जो है वो इच्छा का विषय होता है तो इसलिए इच्छा तो अधिगत तो विषय हो गया होने से लक्षण उसमें जाएगा नहीं इसलिए तो ज्ञान पद कह करके इच्छादी का वारण करना यह आवश्यक तो नहीं है फिर ज्ञान पद स्वरूप कथन स्वरूप कथन ये तर्क संग्रह में कहा आया है ये रूप इंद्रियम रूप कृष्ण ताराग्रवर्ती ये लक्षण है कि नहीं चक्षु इतना होने से चक्षु का लक्षण हो गया फिर कृष्ण ताराग्रवर्ती क्यों कहते हैं कहते हैं उसका स्वरूप कथन वो कहाँ रहता है कह दिया वो लक्षण का घटक नहीं है तो ये स्वरूप कथन कहते हैं तो लक्षण का घटक जो नहीं होता है उसको स्वरूप कह देते हैं आद्य इच्छा और इच्छादी नद्य विशेषण अतिव्याप्ति वारणार्थम ज्ञानम तो चक्षुरादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञान पहले कहा था इच्छादी में अतिव्याप्ति हो जाएगा इसलिए ज्ञान तो वहां के लिए इच्छादी तो ये अधिगत विषय है इसलिए जाएगा नहीं अभी कहा जाएगा कि न चक्षदि में जाएगा चक्षु चक्षुराधिका जो विषय है तो अनधिगत अबाधित तो ये होगा चक्षु के द्वारा घटका विषय होता है कहते चक्षु का विषय कहाँ कहते चक्षु जन्य ज्ञान का विषय को क्योंकि चक्षु एक करण है तो का क्या उसका आवश्यकता क्या है वो कार्य बनाएगा तो चक्षु कर्ण उसके द्वारा कार्य क्या होगा कहते विषय ज्ञान होगा तो होने से चक्षुगत मतलब चक्षु से जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान का जो विषय उसको चक्षु का विषय भी कहा जाता है प्रयोग होता है तो होने से अनधिगत अबाधित विषय चक्षु भी होगा चक्षु का जो विषय है अनधिगत है और अबाधित है घट को देखा पहले देखा नहीं था और घट को देखा वो बाद नहीं हुआ तो अनधिगत अबाधित विषय और चक्षु भी हो जाएगा उसमें लक्षण न जाए इसलिए ज्ञान शब्द पहन देगा स्वरूप कथन नहीं बोला यद व चक्ष अतिव्याप्ति वारणार्थम ज्ञान चक्षुरादि में अतिव्याप्ति होता है कैसे उसके लिए कहते है फल द्वारा घटादि विषय तो अभिभोग का फल क्या है घटादि ज्ञान ज्ञान करण का फल है ज्ञान करण का फल कार्य है तो तेजाम चक्षरादि <सक्षुरादी> ना फल द्वारा अथवा ज्ञान द्वारा घटादि विषय तो बता तो ये चक्षुरादि भी है इसलिए उसमें अतिव्याप्ति होगा अच्छा ठीक है अभी कहेंगे कि अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्व ये लक्षण कहने पर भी चक्षु में जाएगा कैसे पहले के ज्ञान कह देने से चक्षु में नहीं जाएगा ज्ञान में क्या प्रत्यय हुआ है और हम उसका विग्रह क्या अन्य ज्ञानम तो चक्षु होगा ही तो जाएगा फिर लक्षण अनिगत तो तो अवाधित विषय ज्ञान तुम कहने से भी चक्षु में जाएगा इसलिए कहते हैं जमती ज्ञान तो यहाँ ज्ञायते तो अने नहीं ज्ञान हम इस प्रकार के विग्रह नहीं कर पाएंगे जम ज्ञानम कहने से तेना न है ज्ञान है अति व्याप्ति तो करण में व्याप्ति नहीं होगी और स्मृतो भी प्रामाण्य व्यवहार दर्शनार्थ कहेंगे स्मृति भी प्रमाण है इसको स्वीकार करते हैं स्मृति तो प्रमाण है क्यों कैसे मानते हैं कहते हम इको एनर्जी जिस समय में पढ़ाने वाले से सुने उस समय में हमको श्रोत ग्राह्य हुआ आप तो से सुने वो प्रमाण हुआ अभी हमको कोई पूछता है शुद्धि के आगे उपास्य रहा तो हम कह देते हैं शुद्धि उपास्य तो अभी हम जो ये स्मृति से कहते हैं ये प्रमाण है नहीं है तो ये प्रमाण है कोई कह रहे नाना नहीं अभी तो किसी आप आचार्य से सुनते नहीं, कहिए नहीं।, नहीं। तो कहते श्रूति को भी प्रमाण ऐसे व्यवहार दर्शन तो होने से कहते हैं स्मृति तो स्मृति साधारण क्रमा का लक्षण हो जाएगा अबाधित तो विषय ज्ञानोत्म अनधिगत तो को हटा देंगे इतना अंश हो जाएगा अच्छा तो यहाँ होगा तो अगर अबाधित विषय ज्ञानोत्म लक्षण तो यहाँ ज्ञान, तो ज्ञान क्यों कहते हैं कहते हैं इच्छा दिव्यार्थम ज्ञान पदम पहले अनधिगत तो कहते थे इसलिए इच्छा में नहीं जाता था अभिताप अन अधिगत को हटा दिए स्मृति में लक्षण लेने के लिए इसलिए कहना पड़ेगा कि ज्ञान इच्छा दुजा वारण करने के लिए ज्ञान पदक कहना पड़ेगा ज्ञान पद पड़े नहीं कहेंगे तो इच्छा वारण अतिव्याप्ति हो जाएगी ननु अयम घट यहाँ से अलग विचार होते हैं अयम घट अयम घटि इतम आदि रूप धारावाहिक बुद्धिस्थल है अब यहाँ क्या विचार लाते है हमको घट का ज्ञान हो रहा है तो अभी हम घट को देखते रहते हैं होने से पहले अयम घट ऐसे ज्ञान हुआ और फिर आगे द्वितीय क्षण में तृतीय क्षण में चतुर्थ क्षण में अयम अयम घट इस प्रकार की ज्ञान हो रहा है अभी जब द्वितीय तृतीय क्षण में हम जो घट्ट को देखते हैं अभी ये घटक ज्ञान है ये क्रमा है नहीं है न इसको कहीं भ्रम हो रहा है आपका लक्षण जाना चाहिए तो लक्षण में आप दिया अनधिगत जब द्वितीय तृतीय श्रेणी में ज्ञान हो रहा है उस समय में घट अनधिगत है क्या अभी अधिगत हो गया तो लक्षण जाएगा नहीं उसमें तो होने से ये लक्षण अतिव्याप अव्यापी हो गया जहाँ धारावाहिक ज्ञान होता है उसको धारावाहिक ज्ञान कहते हैं ननु अयम घट अयम घट इति एवं आदि रूप धारावाहिक बुद्धिस्थल है जहाँ धारावाहिक ज्ञान होता है यहाँ धारावाहिक बुद्धि अर्थात धारावाहिक प्रत्यक्ष का विचार का का करते हैं धारावाहिक शब्द के लिए आगे विचार देंगे धारावाहिक प्रत्यक्ष स्थले द्वितीय आदि ज्ञान द्वितीय क्षण तृतीय क्षण आदि ज्ञान से तृतीय चतुर्थ तो आगे जो ज्ञान होगा उनका तो अधिगत विषय प्रथम लक्षणम तथा अव्याप्ति अव्याप्तम प्रथम लक्षण जिसमें आपको अनधिगत अंश दिए हैं वो लक्षण जाएगा नहीं क्योंकि द्वितीय तृतीय क्षण में वो तो अधिगत विषय हो गया चेत सिद्धांत कहता है कि की मूल में नूल में मूल निरुपस्या काल कालस्य इंद्रिय वेद्य तो सिद्धांत यहाँ क्या उत्तर देगा जो द्वितीय तृतीय क्षण सब ज्ञान होते हैं वो सब अनधिगत विषय है पूर्व से क्या पूर्व क्षण में आपको ज्ञान हुआ है अनधिगत कैसा सिद्धांत कि द्वितीय क्षण में जो ज्ञान हो रहा है वो द्वितीय क्षण विशिष्ट घटक तृतीय क्षण विशिष्ट घटक ऐसा आगे आगे आ रहा है तो प्रथम क्षण में द्वितीय क्षण विशिष्ट घट ऐसे ज्ञान हुआ था क्या नहीं हुआ तो अनधिगत तो हुआ पूर्व पक्षी कहेगा आपको क्षण भी दिखता है सिद्धांति कहेगा दिखता है उसके लिए आगे विचार करेंगे तो कैसे क्षण अधिखता है उसके लिए सिद्धांत कहते निरुप में, निरुप कालस्य क्षण काल तो ये निरूप होने पर भी इंद्रिय, है कह रहे होने से धारावाहिक बुद्धि तारावाहिक बुद्धि ज्ञान अ पूर्व पूर्व ज्ञान अविषय तत्त्व दिशा विषय विषय न तत्व न्याय धारावाहिक बुद्धि जहाँ होता है पूर्व पूर्व ज्ञान तो इसका विषय नहीं बनता है उत्तर उत्तर ज्ञान उत्तर उत्तर ज्ञान का विषय भिन्न होता है इसलिए पूर्व पूर्व ज्ञान का अविषय जो उत्तर उत्तर ज्ञान ये क्या अधिक आता है कहते हैं तत्व दिषय को जो द्वितीय क्षण तृतीय क्षण ज्ञान आता है वो तत्व क्षण को भी विषय करता है द्वितीय क्षण घट इस प्रकार तत्व क्षण विशेष विषय ठीक है थोड़ा स्पष्ट कर दिया अर्थात होने से अभी अधिगत विषय नहीं हुआ ये लक्षण धारावाहिक ज्ञान में भी द्वितीय तृतीय क्षण में जो ज्ञान होगा वो में भी लक्षण जाएगा क्यूँकी अधिगत विषय नहीं हुआ घटो वर्तते इति अन्य सिद्ध प्रतीति प्रतीन घटो वर्तते खाली घटो वर्तते और इधानीम घटो वर्तते ये जब कहता है सिद्धांत कहता है कि इसके द्वारा ये सिद्ध होता है काल का प्रत्यक्ष होता है नहीं तो इधानीन कैसे कहता है तो इधानीन घटो इति एवं रूपो अनन्यथा सिद्ध प्रती अन्य सिद्ध नहीं है कि आप इसको गौण कह देंगे तो अन्यथा सिद्ध होने से ये प्रमा है तो प्रतीति बोले न इसलिए भतृहरि कहते है न सोष्ठी प्रत्यय लोके यत्र कालो न भाषते जैसे भरी का वाक्य ये वेदांत ग्रंथ है तो लोके सह प्रत्यय नास्ती यत्र कालो न भा सके कोई भी ज्ञान होता है तो काल उसके साथ रहता है न सोचती प्रत्यय लोगो न भा सके मैं आगे पूर्व पक्षी कहेगा काल आपको प्रत्यक्ष हो जाता है प्रत्यक्ष होने के लिए यहाँ पूर्व पक्षी नया का है नया क्या मत में काल एक द्रव्य है द्रव्य प्रत्यक्ष होने के लिए दो उसमें चाहिए निमित्त चाहिए एक होना चाहिए उद्भुत रूप और दूसरा महत्व परिमाण ये होना चाहिए तो ये दोनों होने पर ही प्रत्यक्ष होगा काल में महत्व परिमाण है महत्व देंगे और उद्भुत रूप उसमें है नहीं है नहीं है तो कैसे फिर प्रत्यक्ष होगा तो गुरु पक्षी कहता है महत्व समान अधिकरण उद्भुत रूप तत्व ये प्रत्यक्ष का प्रयोजक है ये नहीं होगा तो प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए काल कैसे प्रत्यक्ष होगा सिद्धांत कहता है कि काल अतिरिक्त द्रव्य चाक्षुसता प्रयोजक कल्पना तो ये जो आप प्रयोजक देते हैं कालो को छोड़कर के अन्यत्र ये प्रयोजक ये प्रयोजक कालो के ग्री नहीं क्यों कहते हैं इदानी घटो बर्तते आप ही कहते हैं घटो तो बरतानीम घटो बरतते घटो आसित इस प्रकार के व्यवहार आप ही करते हैं तो इसलिए काल को का प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा और ये जो प्रयोजक हुआ तो कहते काल को छोड़ कर तो अन्यत्र पूर्व कहेगा कि प्रयोजक के अनुसार हमको प्रती मानना पड़ेगा काल में प्रयोजको नहीं है महत्व और उद्भुत रूप ये प्रयोजक नहीं होने से काल का प्रत्यक्ष होना नहीं चाहिए प्रयोजकों के अनुसार प्रतीति सिद्धांत कहते हैं कि प्रयोजकों के अनुसार प्रतीति कहेंगे रूपों रूप का प्रत्यक्ष होता है रूपों में महत्व परिमाण भी है और उद्भुत रूप भी है रूपों में है रूपों में महत्व परिमाण है नहीं है ये रूप गुण है गुणे गुणा अनंगिकारक तो रूपों में महत्व परिमाण तो नहीं है रूप में रूपत है तो प्रत्यक्ष के लिए चाकूसो प्रत्यक्ष के लिए जो दो प्रयोजको चाहिए महत्व और उद्भुत रूपों को तुम सिद्धांत कहता है देखिये आप ही का प्रयोजक तो आप ही के जगह में नहीं रहा रूपों में दोनों ही प्रयोजकों तो नहीं है फिर भी आपको चाक्ष होता है आप कहेंगे प्रयोजक होने से प्रतीति होगा प्रयोजक नहीं है तो प्रती नहीं होगा यहाँ तो नहीं है रूपों में कैसे प्रतीति हो रहा है इसलिए प्रयोजक के अनुसार प्रतिति ये नहीं है प्रतिति के अनुसार प्रयोजक का कल्पना किया जाता है तो इसका कालों का प्रतिति होता है इसलिए कहेंगे कि काल प्रतिति के लिए ओ प्रयोजक आवश्यक नहीं है उद्भुत रूप में होना यह आवश्यक नहीं है प्रतिति और प्रयोजक प्रतिति के अनुसार प्रयोजक को कल्पना किया जाता है प्रयोजकों के अनुसार प्रतीति नहीं इसको आगे कहते हैं प्रयोजक अनुसारेण प्रतिति कल्पने पूर्व तो कहता है कि प्रयोजक नहीं है तो प्रतिति नहीं होगा काल का सिद्धांत कहता है ऐसा अगर कहेंगे तो निरूप से रूप से अचाक्षु सत्व आपत्ति रूप में रूप नहीं है रूप निरूप है तो नहीं होने से उसका चाक्षुसत्व नहीं होना चाहिए mm. तो क्योंकि प्रयोजक नहीं है तो प्रती नहीं होनी चाहिए तो होता है इसलिए क्या होगा कालस्य प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य अनुभव विषय तो स्वीकारे न काल निरूप होने पर भी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होगा प्रत्यक्ष प्रमाण जन्य अनुभव का विषय काल बनेगा बनने से धारावाहिक तो बुद्धि पूर्व पूर्व ज्ञान विषय धारावाहिक तो जो बुद्धि है जो द्वितीय तृतीय क्षण में जो ज्ञान होगा पूर्व पूर्व ज्ञान का विषय नहीं है जो द्वितीय क्षण विशिष्ट घट तृतीय उत्तर क्षण विशेष विषय का अच्छा मूल में भी इसको दे दिया यहाँ टीका में दिया है तत्त तत उत्तर क्षण विशेष विषय को हम लोग का पुस्तक मूल में विशेष विषय को नहीं दिया था तत्त उत्तरक्षण विशेष विषय तत्व जो द्वितीय तृतीय क्षण ज्ञान होगा वो द्वितीय क्षण विशिष्ट घट तृतीय क्षण विशिष्ट घट इसी प्रकार के ज्ञान होने से अधिगत विषय तो अभाव अभी जो द्वितीय क्षण विशिष्ट घट हुआ वो पूर्व क्षण में नहीं था ऐसा ज्ञान अधिगत विषय तो अभाव न तत्र धारावाहिक बुद्धि स्थल अव्याप्ति धारावाहिक बुद्धि में अव्याप्ति नहीं होगा क्योंकि जो उत्तर उत्तर ज्ञान होगा वो सब अनधिगत विषय है क्योंकि तत्व क्षण ये भी ज्ञान का विषय बन रहा है पूर्व क्षण में वो नहीं है अर्थात तो प्रत्यक्ष धारावाहिक ज्ञान में लक्षणों का अव्याप्ति नहीं हुई आगे शब्द तो धारावाहिक ज्ञान के लिए दिखा ने, ने। आगे दिखाई व्याप्ती खंडाकार है ना अर्थात क्या है ना सौ साल पुराना है ना ज्ञाप भी दिया है लेकिन अच्छा ज्ञाप दिया है ज्ञाप नहीं होना चाहिए क्योंकि उस समय में लोग अधिक विद्वान होते थे उनको थे थे समझने के लिए खंडाकार आवश्यक नहीं होता है खंडाकार तो पिछले पचास साल से अधिक आने लगा अभी तो अकूर्ण दीर्घा में भी खंडा इतना देर होते यहाँ पर शरा च